तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी पृष्ठ संख्या 461 सौ संख्या तीन प्रवाक संख्या तीन जी इसमें जो सह व्याधिना अनिशितम दधरे बोले हैं तो मानसिक रूप से दुखी होकर वो अनशन में बैठ गया ऐसे जो बोल रहे हैं तो जो व्यक्ति गुरु से दुखी होकर होकरण पर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति को ब्रह्मज्ञान किस प्रकार ब्रह्मज्जानी किस प्रकार बन सकता है ऐसा व्यक्ति ठीक है वैसे तो शिष्य को दुखी नहीं होना चाहिए एक सामान्य आदर्श के रूप में हम यही करते हैं लेकिन शिष्य भी तपस्या कर रहा है उसका भी लंबा समय है, जैसे इनका बारह वर्ष हो गया था तो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 यही तो समझा जाएगा ना उसको जनता में तो ऐसा ही जाएगा उसको लगा मेरा तो स्नातक समावर्तन हो ही नहीं रहे हो ही नहीं रहा है ऐसा वो मन में सोच सकता है तो वो धैर्य चुकने लगता है ए, एक स्वभाव है मानव प्रकृति उसकी भी हो सकती है अब आपका कहना है कि भाई वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी कैसे हो गया ऐसा है तो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 मेरे को ही क्यों नहीं ले लेते मेरे को क्यों नहीं ले लेते औरों को ही क्यों लिए जा रहे हैं ये प्रश्न खड़ा हो जाता तो ठीक है पिछले वाले में जो पृष्ठ संख्या चार सौ पर पांचवा प्रभाग था ये कैसे कैसे जाता है पहले यहां जाता है फिर यहां जाता है यो एक एक करके ऊपर ऊपर की स्थितियां बताई हैं इन्होंने अर्ची है तो अग्नि है थोड़ी सी होती है थोड़ा प्रकाश होता है उससे फिर दिन में चला दिन में सूर्य का प्रकाश बहुत होता है बहुत ज्यादा होता है फिर दिन से वो आपूर्मान पक्ष यानी शुक्ल पक्ष में यानी पंद्रह दिन पे चले गए उससे फिर छह महीने पे चले गए उससे वर्ष पे चले गए उस पर सीधे आदित्य पे चले गए ऐसे को बढ़ाते जा रहे हैं फिर चंद्रमा पे चले गए जहां के आह्लाद ही है तपन नहीं है जहां पर सूर्य आदि में तो फिर भी तपन है सुख भी है तो तपन भी है तो ऐसे करते करते फिर विद्युत में और ज्ञान की उच्च स्थिति में तत्पुरुषो अमानवः। अमानव वो अमानव हो जाता है वह पुरुष इस स्थिति में पहुंच के विवेक प्राप्त हो जाता है विद्युत के समान तीक्षण जो तो सब दोषों को संस्कारों को भस्म कर देता है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 समझाने का आधार बनाते हुए जैसे वह है वैसा यहां पर है पर लेकिन कुछ कुछ प्रतीक प्रतीक रूप में कुछ बातें यहां पर बताई जा रही है कहते हैं एशा हवय यज्जो यो अयम पवते यही वह यज्ञ है जो यह पवित्र कर रहा है अब ऐशा हवाई यहां, यहां तो कुछ नहीं लिखा यह एशिया कौन है यह वही यह जो यो अयम पवते जो यह पवित्र कर रहा है कौन पवित्र कर रहा है तो वायु के साथ में हम एक शब्द बोलते हैं वायु पवते वायु के बहने को भी पवते के रूप में बोलते हैं ऐसे तो पूय पवने होता है पवन मतलब तो पवित्र करने पुंग पवने पुये नहीं पुये पवने तो पुनाती या पुनीतें होता है ये होता है पवते पुंग पवने पवते तो ये भी पवित्र था, अर्थ में है बहने अर्थ में, अर्थ में भी बोलते हैं हम तो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 महसी के द्वारा की गई वो वहां ज्यादा उभरी हुई है और जगह ऐसा उभार नहीं मिलता है हमें इन्हें यज्जी के साथ में ये पवते पवित्र करने वाली बात यहां पर लिखी हुई है एशा हवई यज्जो यो अयम पवते एशा यन इदम सर्वं पुनाति ये ही यन गति करता हुआ चलता हुआ इस सबको पवित्र करता रहता है ये चलता हुआ पवित्र करता रहता है रुक जाता है तो नहीं तो वायु सदा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 उपाकृत प्रातर अनुवाके परिधानी आया ब्रह्मा व्यवदती अब एक प्रसंग इसके अंदर कह रहे हैं यह तो एक सामान्य विधान बताया कि ये ऐसा ऐसा करते हैं तो यदि इस समय में उपाकृत प्रातर, प्रातर अनुवाके कुछ मंत्रों का समूह है जो पहले बोला जाता है उसके प्रारंभ होने पर उपाकृत उसको प्रारंभ कर दिया बोलना प्रारंभ कर दिया उसके होने पर और पूरा परिधानिया आया परिधानिया से पहले अंतिम जो रिक बोली जाती है शंसन किया जाता है उसको परिधानिया रिक बोलते हैं उससे अग्नि का आधान भी करते हैं तो उसको <problema> स्वामीधेनी भी कह देते हैं परिधानिया भी कहते हैं तो जो अंतिम वाली है वो परिधानिया है तो प्रातर अनुवाक का प्रारंभ तो कर दिया है अभी आरंभ तो कर दिया है और अभी समाप्त नहीं हुआ है परिधानियां नहीं आई है तो उससे पहले पूरा परिधानी आया ब्रह्मा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 और कमजोर दुर्बल क्षीणहीन हो जाता है पापियान मतलब और क्षीण हो जाता है वो अपने दोषों को हटाने के लिए ऊपर बार चल रहा था और कुछ गुण प्राप्त करने थे ऊपर उठना था तो ऊपर न उठ करके जितना था उससे भी नीचे चला जाता है वो यज्ञ करने से पहले जैसा था जो योग्यता थी उससे भी नीचे चला जाता है उसके लिए वो हानिकारक हो जाता है निंदा बताई जा रही है आगे अथ यत्र उपाकृत प्रातर न पुरा परिधानिया ब्रह्मा व्यवदती अब यदि ठीक किया जाए तो प्रातर के आरंभ होने पर और परिधानिया के पहले यदि ब्रह्मा नहीं बोलता है चुपी रहता है अपने मन से ही करता रहता है तो उभय एवं वर्तनी संस्कुरती न हीयते यते अन्यतरा तो दोनों ही मार्गों को दोनों ही पहियों को वो पुष्ट करते हैं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 <laughs> तो उसका पैर यहाँ था अपना कान खुचला रहा था तो इन्होंने गोली मारी तो पैर में से गई तो उधर निकल गई तो उसने रफू कर दिया छूट को तो ऐसे जो बुद्धिमान होते हैं वो उसको किसी भी तरह से अच्छी तरह से कर देते हैं, लेकिन ये कब होगा जब वो सोचने वाला होगा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 और ऐसा होता है तो क्या होता है पांचवा प्रवाक देखिए स यथा उभयात व्रजन रथों व उभाभ्याम चक्राभ्याम वर्तमान है जैसे दोनों पैरों से चलता हुआ रथ दोनों ही चक्रों से विद्यमान बाहर समान रूप से रखते हुए चलता है तो प्रतिष्ठती अच्छी तरह से ठहर के चलता है जम करके चलता है प्रतिष्ठती एवं अश्ञ है प्रतितिष्ठती उसका यज्ञ भी ऐसे ही प्रतिष्ठापित हो जाता है अच्छा चलता रहता है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 एक सर्वे भी हुआ था इस तरह का लोगों ने बताया कि इस तरह की कि, कितने ऐसे लेखक हैं बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके जिनकी पहली पुस्तक आई और लोग दीवाने हो गए उसके खूब बिकी पुस्तक सबसे अधिक बिकने वाली बहुत प्रकाशक भी और वो सब खूब अच्छे खूब पैसा भी आ गया उसके पास भी आ गया लोग देखते हैं बहुत अच्छा व्यक्ति है उसको फिर कहते हैं नहीं और लिखो आप और लिखो आप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 और यज्ञ तो श्रेष्ठता की ही क्रिया है यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है तो श्रेष्ठतम कर्म का मतलब तो क्या तो वो खुद को भी तो श्रेष्ठ बनाने वाला होना चाहिए ना यज्ञ से हमारे लिए भी तो कुछ श्रेष्ठ होना चाहिए या तो दूसरों के लिए ही श्रेष्ठ होता है यही है श्रेष्ठतम कर्म दूसरा भी श्रेष्ठ हो और हम भी श्रेष्ठ हो तो श्रेष्ठ होता है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 जब अपने से क्षीण हो गया इसका मतलब है ये जब पवित्र नहीं करेगा यज पवित्र करने के लिए था पवित्र नहीं करेगा केवल लिखते चले गए केवल बोलते चले गए तो वो पवित्र नहीं करेगा वो स्थिति ही नहीं है चिंतन ही नहीं चल रहा है पवित्र करने वाला जो तत्व है जो मनन से आना था जो ब्रह्मा से आना था वो नहीं आएगा तो उतना वैसा पवित्र नहीं करेगा वह थोड़ा बहुत चलता रहेगा और हानि हो जाएगी उसकी आगे देखिए सत्रहवा खंड तो पीछे भी थोड़ा इस तरह से आया था और कुछ और है कि तपाया और सार निकला तो देखिए पहला प्रभाक है प्रजापतिर लोकान अभ्यतपत प्रजापति ने ब्रह्म ने परमात्मा ने लोगों को तपाया लोक मतलब तीन लोक हैं तो पृथ्वी लोक अंतरिक्ष लोक और द्युलोक मतलब सब कुछ आ गया इसमें तीन का वर्गीकरण में तो प्रजापति लोकान अभ्यतपत तेषाम तप्य माना नाम रसान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 अग्नि ऋचो वायु और यजूंशी सामानी आदित्या अग्नि से तो ऋचा निकल गई ऋचाएं निकल गई ऋग्वेद मोटे तौर पर कह लो वायु से यजुह निकल गया यजुर्वेद निकल गया और सामानी आदित्यात आदित्य से सूर्य से जैसे सामवेद निकल कर गया साम निकल करके आ गया अब इसके अंदर हम जैसे वेदों के ऋषि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 वहाँ पर कहा था तो स एताम विद्याम अभ्यतपत, उसने इन तीन विद्याओं को भी तपाया तो तस्यास तप्पे प्राप्रिहत। उससे भी वो तीन निकली सार निकलाओं से, से भू निकला भू ये मंत्र थे उनसे भू निकला और सामभ्य शाम से स्व निकला वहां भी इसी तरह से बताया था भू भू स्व ये इसका सार हो गया और वहां पर तो भू भुआ स्व से भी जो किया था तो सार रूप में वहां पर ओम की प्राप्ति हुई इन तीनों से भी जो निकला इन तीनों से भी जो अंत में साम और साम से उदगीत यानी ओम की प्राप्ति उन्होंने बताई थी अब यहां पर ये यज्ञ से संबंधित क्या भू भुआ और स्वह ये तीन वेदों से सार रूप में निकल करके आए तत् युक्तो ऋष्येत तद यदि रिक्त ऋष्यत अगर वो रिक्त मतलब ऋचा से ऋचा से संबंधित कोई दोष हो हिंसन हो तो जैसे यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में ऋग्वेद के ऋचाएं बोली जा रही हैं तो वहां अगर कोई दोष हो तो क्या करें उसकी पूर्ति कैसे करें तो तद यदि रिक्त तद यदि रिक्त ऋष्येत तो भूस्व इति भू स्वाहा, भू शब्द का प्रयोग करके स्वाहा करें वहां पर आहुति देवें कहां गार्हपत्य गार्हेपत्ति अग्नि में गारह पत्ते जुहुयात गार्हपत् अग्नि में आहुति दे दें ऋचाओं का सार चूंकि भू था तो ऋचाओं में यदि कोई दोष आया तो भू को वहां पर लगा दें। भू को करके उस कमी को पूरा करें तो ऋचाम तत् रसेन अर्चाम वीरण अर्चाम यज्ञ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 उसी से ही लगाए ऐसा ही तीसरे के साथ कहा अतः यदि सामतो तो ऋषे शाम से अगर त्रुटि हो साम में दोष आए क्षीणता आए तो स्वह स्वाहा स्वह स्वाहा, स्वाहा का से आहुति देवे कहां पर आह्वनीय जो है आह्वनीय आग्नि में करें और चूंकि वो भी स्वह भी इसका साम का सार है श्रेष्ठता है तो वो उससे यज्ञ को धारण कराता है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 वो कुछ क्षा तत्व होते हैं रसायन होते हैं तो तद्यथा लवणेना, ना सुवर्णम सुवर्णेना, सुवर्णे स्वर्ण को यदि जोड़ना हो तो किससे जोड़ते हैं स्वर्ण से ही जोड़ेंगे उसको सोने को सोने से जोड़ेंगे रजतम रजतेना, चांदी अगर टूट गई है कमी है छिद्र है तो उसको चांदी से जोड़ देते हैं त्रपु त्रपु को रांगे को रांगे से रांगे को रांगे से और शीशम शीसे ना शीशे को शीशे से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 नहीं तो वो यज्ञ यज्ञ ही नहीं है तभी तो वो श्रेष्ठतम कर्म है तो बोले ऐश वा उदक प्रवणो यज्ञो ऊपर की ओर उठने वाला ऊपर की ओर गया वो तो स्वभाव है ऊपर ही ले जाएगा वो यज्ञ का मतलब ये है कि जो ऊपर ले जाए यत्र एवं विद ब्रह्मा भवती जहां इस प्रकार का ब्रह्मा होता है एवं विदम हवा ऐसा ब्रह्माणम अनुगाथा ब्रह्माणम अनुगाथा